डायनासोर म्यूजियम की शहर अली की कल मैं म्यूजियम में डायनासोर देखने गया मैं अपने पिताजी और अपनी छोटी बहन के साथ वहां गया हम एक हॉल में गए फिर मुड़े और वहां पहुंचे फिर हमने आसलीय डायनासोर के कंकाल देखे डायनासोर का कंकाल एक घर से भी बड़े कमरे में था हर एक कंकाल लगभग कमरे जितना लंबा था वो देखने में डरावने लग रहे थे पिताजी ने कहा कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं थी डायनासोर आज से लाखों साल पहले रहते थे आज कोई भी डायनासोर जीवित नहीं है मैंने लंबे डायनासोर एपेटोसॉरस की एक तस्वीर खींची फिर मैं उसके पास गया और मैंने उसे करीब से देखा कंकाल की हड्डियों को आपस में तारों से जोड़ा गया था भारी लोहे की छड़ों ने उसे पकड़ रखा था मैंने यह भी देखा कि कुछ हड्डियां असली नहीं थी कुछ हड्डियां प्लास्टर की बनी थी इस विशाल पहली के टुकड़ों को एक साथ जोड़ना बहुत मुश्किल काम रहा होगा लोगों को यह कैसे पता चला कि कौन सा टुकड़ा कहाँ फिट होगा जब डायनासोर मरे तो वो रेत और मिट्टी से ढके रहे वो लाखों वर्षों तक जमीन में दफन रहे फिर रेत और मिट्टी धीरे धीरे करके चट्टान में बदल गई और फिर डायनासोर की हड्डियाँ जीवाश्म बन गई 1822 में पहला डायनासोर जीवाश्म मिला वो एकदम अचानक ही मिला उसके बाद बहुत से खुदाई करने वाले लोगों ने जीवाश्म की तलाश बहुत से खुदाई करने वाले लोग जीवाश्मों की तलाश में लग गए उन्होंने पथरीली धरती को खोदा जमीन से जीवाश्मों को निकालना एक कठिन काम था क्योंकि अक्सर जीवाश्म ठोस चट्टानों में धंसे होते थे खुदाई करने वालों को डायनासोर की जीवाश्म हड्डियां मिली उन्हें जीवाश्म के अंडे भी मिले जीवाश्मों का सावधानी किया जीवास में विज्ञानी या पेलेंटोलॉजिस्ट वो वैज्ञानिक होते है जो अतीत के जानवरों और पौधों का अध्ययन करते हैं जीवाश्मानी जानते हैं कि डायनासोर कब और कहा रहते थे वे जानते हैं कि अधिकांश डायनासोर क्या खाते थे कुछ डायनासोर मांस खाते थे वे वे मांसाहारी थे। थे, थे। अधिकांश डायनासोर डायनासोर पौधों को खाते शाकाहारी पौधे खाने वाला एक विशाल था। और वो गहरे पानी में चल सकता था या सा था ब्रोक्योसोरस सभी डायनासोर में शायद सबसे भारी था कुछ के अनुसार उसका वजन एक लाख पाउंड से अधिक था मोरक्योसोरस के सिर के ऊपर एक नथुना था वो अपना अधिकांश समय दलदलों में टनों के हिसाब से नरम गूदे वाले पौधों को खाने में बिताता था लेकिन वो अपने अंडे सूखी जमीन पर रखता था डिप्लोडोकस शायद सबसे लंबा डायनासोर था वो अपने छोटे से सिर से पूंछ के सिरे तक लगभग नब्बे फट लंबा था नब्बे फीट लंबा था उसका मुंह काफी छोटा था और उसमें कुछ ही दात थे डिप्लोडोकस को अपने विशाल शरीर को भरने के लिए बिना रुके लगातार खाना पड़ता था Egoonodon, एक छोटा पौधा खाने वाला डायनासोर था वो ज्यादातर दो पैरों पर चलता था। अपने शत्रुओं एक डक तो बिल यानी बत्तख चोच वाला डायनासोर था वो एक अच्छा तैराक था उसके अगले पैर झालीदार थे उसकी चोच बत्तख के आकार की थी भोजन को कुचलने और पीसने के लिए उसके पास एक हजार से अधिक दांत थे येलोसोरस मांसाहारी था मांस खाने वाले डायनासोर अक्सर तेज भयंकर शिकारी होते थे एलोसोरस अपने दो मजबूत पैरों पर दौड़ता था उसके खतरनाक पंजे और लंबे नुकीले दांत थे रास्ते में उसे जो भी डायनासोर मिलता वो उसे खा जाता था वो अपने आकार से दुगने बड़े डायनासोर पर भी हमला करने से नहीं डरता था फिर मेरे पिता बहन और मैं दूसरे हॉल में गए और वहां हमने अन्य डायनासोर कंकालों को देखा उन कंकालों को देखने के लिए इतने अधिक लोग थे कि हमें जल्दी करनी पड़ी मिमस। और डायनासोर छोटा था वो पक्षियों को पकड़ने जमीन पर रहता था और पौधे खाता था वो मांस खाने वाले डायनासोर से सुरक्षित था हड्डी के कवच से रखी उसकी मोती चमड़े की त्वचा को कोई काटने का हिम्मत नहीं करता था कोई काटने की हिम्मत नहीं करता था हमने सेगोसोरस डायनासोर भी देखा उसकी पीठ के नीचे बड़ी हड्डीदार प्लेटें बढ़ी थी और उसकी एक खतरनाक नुकीली पूंछ थी, पर उसका मस्तिष्क एक अखरोट वाले डायनासोर भी देखे मोनोक्लोनीस के नाक पर एक सिंह था स्टेरोकोसॉरस की नाक पर एक सिंह और उसके गले में कीड़ो जैसे स्पाइक का एक कॉलर था ट्राइसेरो के तीन घातक सिंह थे एक उसकी नाक पर एक प्रत्येक आंख पंखे की आकार की एक बड़ी हड्डी उसकी गर्दन की रक्षा करती थी पिताजी ने बताया कि ट्रा, ट्रायसेरोटॉप्स टायरोनोसोरस रेक्स के खिलाफ भी अपना बचाव कर सकता था फिर मुझे अचरज हुआ कि आखिर टायरोनोसोरस रेक्स कौन था तब मैंने देखा टायरोनोसोरस डायनासोर का राजा था वो डायनासोर में सबसे उग्र था जब वो अपने विशाल पिछले पैरों पर चलता तो पृथ्वी खेलती थी, थी और अन्य सभी डायनासोर डर के मारे भाग जाते थे लेकिन टायरोनोसोरस तेजी से भाग उन्हें पकड़ लेता था वो अपने पंजों से नहीं उन्हें जकड़ता था और अपने लंबे नुकीले दांतों से खा जाता था मुझे उसकी फोटो लेने के लिए टायरेनोसोरस से बहुत दूर खड़ा होना पड़ा टायरोनासोरस के बगल में खड़े पिताजी और बहन बेहद छोटे लग रहे थे मैं खुश हूँ कि टायरेनोसोरस अब जीवित नहीं है जब आप संग्रहालय में जाएंगे तब आप मेरी बात की सच्चाई को समझेंगे समाप्त